समन्वय अधिकरण की आक्षेप संगति बताई कथम पुनर शास्त्र प्रमाणकत्व यहां तक आक्षेप किया शास्त्र प्रमाणत्व कथम उच्च तक और इस पूर्व अधिकरण के सिद्धांत पर आक्षेप करके पूर्वपक्ष प्रारंभ हो रहा इसलिए आक्षेप की संगति बनी और इस आक्षेप में हेतु बता रहे हैं पूर्व पक्षी पूर्वपक्षी कहते हैं ब्रह्म वेद प्रमाणक नहीं होगा क्योंकि पूर्व पक्ष के अनुसार वेद सफल कर्तव्य को बता करके ही प्रमाण होता है कर्तव्य कहते हैं अनुष्ठेय अर्थ को तो सफल अनुष्ठेय परत्व वेद में प्रामाण्य का प्रयोजक है वही वेद प्रमाण है जो सफल अनुष्ठे अर्थ को बताता है और जो नहीं सफल अनुष्ठेय अर्थ को बताता उसे नहीं माना जा सकता प्रमाण प्रामाण्य का प्रयोजक पूर्व पक्ष के अनुसार सफल कार्य परत्व है और ब्रह्म कार्य रूप नहीं है अनुष्ठेय नहीं है सिद्ध है और सफल भी नहीं है सिद्ध होने से तो निष्फल और अनुष्ठेय ब्रह्म मात्र का प्रतिपादक वेद को मानेंगे तो वह वेद निष्फल अनुष्ठेय ब्रह्म को बताने वाला अप्रमाण हो जाएगा क्योंकि प्रामाण्य का प्रयोजक है सफल अनुष्ठेय परत्व इस दृष्टि से जयमिनी जी का जो सूत्र है उसे बताते हुए अक्षेप में हेतु पूर्वपक्षी ने बताया कि इति क्रिया शास्त्रस्य आमनाथत्म तो शास्त्र आमना प्रदर्शित क्रियाथक्यम अतदर्थना इस सूत्र से तो बताया गया एक प्रकार से मीमांसा का पूर्वपक्ष सूत्र प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद का पहला सूत्र और उस अधिकरण में द्वितीय पाद के प्रथम अधिकरण में कई एक सूत्र है उसमें सातवां सूत्र है ये पहला सूत्र है सातवां सूत्र है आ, विधिना तो एक वाक्यवात स्तुत्यर्थे विधिना तो एक वाक्यवाद स्तुत्यर्थेन विधिनाशु ये सूत्र है इससे वहां का सिद्धांत बता वहां का सिद्धांत है उस अधिकरण का वहां का मतलब पूर्व मीमांसा के द्वितीय पाद के प्रथम अधिकरण का सिद्धांत है, विधिना, तो एक, विधिनाम एक एक हैक्यवाद स्तुत्र विधिनाशु इत्यादि से बताया गया क्रियापरत्व। और ये जो सूत्र है पूर्वमीमसा का आमना क्रियाक्यम अतदर्थ ये बताता है वेद वाक्य में प्रामाण्य का प्रयोजक कौन है तो आमनायस्य से क्रियार्थत्वात इसमें क्रियार्थत्वात ये पंचमे अंत तो आमनाय शब्दित तो वेद के प्रामाण्य के प्रयोजक को बताने वाला है कि वेद सफल क्रिया परक हो करके ही प्रमाण होता और जो अतदर्थ है अनर्थक्यम अतदर्थानाम से बताया गया कि अतदर्थ जो है यानी सफल क्रिया परक जो वेदवाक्य नहीं है वह प्रमाण भी नहीं है जो सफल क्रियापरक वाक्य है वही प्रमाण है और फिर जो बीच में पांच सूत्र है उसमें यह विचार हुआ कि अर्थवाद वाक्य जो है आमनायस्य आमना यश्य आमना क्रियार्थत्वाद इसने तो बताया कि जो सफल क्रियापरक वाक्य होगा वह प्रमाण होगा जो सफल क्रियापरक वाक्य नहीं है वह प्रमाण नहीं होगा तो इसमें कौन ये अर्थवाद वाक्य तो क्रियापरक ही नहीं है तो उनमें प्रामाण्य क्रियापरकत्व न होने से होगा कि नहीं होगा वेद है तो इस प्रकार का संशय होने पर पूर्वपक्ष वहां का हुआ कि वेद का प्रामाण्य सफल कार्य परत्व से है वह प्रयोजक है वेद प्रामाण्य का व्यापक है और वह यदि अर्थवाद में नहीं है सफल क्रिया परत्व तो उन्हें अप्रमाण ही मानना चाहिए अर्थवाद वाक्यों को इस प्रकार पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ तब वहां का सिद्धांत ये जो सूत्र हैं, विधिनात् एक वाक्यवाद स्तुत्यर्थन विधिंशु ये इससे सिद्धांत बताया गया क्रिया शास्त्रस्य क्रियापरत् प्रदर्शित इसलिए उसका अवतरण लिखा कि वायु क्या नाम है नयन विधि उपाता निष्फले नई एव पूर्वपक्षे विधिना एक एक विधिनांसु इति विधि इति सूत्रे सिद्धांत आह कार्यपर यहाँ तक हम लोग चर्चा कर चुके हैं इत्यादि से इ शास्त्रस्य यानी वेदस्य से क्रियापर इस सूत्र से निश्चित किया गया विधि तो एक वाक्यवास है अर्थवादात्मक वेद वाक्य में भी क्रियापरत तो बताया गया है अर्थवाद वाक्य में क्रिया परत को तो जो वेद प्रामाण्य का प्रयोजक है वो कैसे सिद्ध हुआ तो कहा कि इन अर्थवाद वाक्यों का जो प्रतियमान अर्थ है उसमें तात्पर्य नहीं जो शक्ति संबंध से अर्थवाद वाक्यों का वाचार्थ के रूप में भाष रहा है अर्थ ज्ञात हो रहा है अर्थ वह उसका अर्थ नहीं है तात्पर्य अभी तो तात्पर्य है कि यह अर्थवाद वाक्य जिस कर्म के प्रकरण में आए हैं उस कर्म का प्राशस्त्य बताना महत्व बताने में तात्पर्य है इस प्रकार उस कर्म के विधायक विधि वाक्य के साथ एक वाक्य बन जाता है अर्थवाद वाक्यों का प्राशस्त्य रूप विधेय अर्थ के प्राशस्त्य रूप विशेषता को बता करके वह विधेय अर्थ का ही एक विशेष बताने वाले होने से क्रियापरक हो गया और इसलिए और विधि में तो क्रियापरक तो ही है और उस विधि के द्वारा विधेय जो कर्म वो सफल अर्थ है और उस सफल कर्म की विशेषता बता करके परंपराया अर्थवाद वाक्य भी सफल कार्य परक हो गए सफल हाँ विधि की स्तुति करके स्तुति यानी विधे अर्थ की स्तुति विधि की क्या? विधे अर्थ की स्तुति करके विधे जो अर्थ है सफल क्रिया उसके साथ इसका हुए हुआ सफल कार्य का विशेष जो महत्व रूप विशेष है उसे बता करके प्राशस्त्य रूप विशेष बता करके परंपरा इनमें सफल क्रियापरत्व होने से प्रामाण्य सिद्ध होगा ऐसा वहां पर विधिना तो एक वाक्यवात विधिना विधिनां सु इससे बताया गया ये अर्थ बता रहे हैं टीकाकार कि अनित्यम इति प्राप्ते दर्शितम इतर्थ अर्थवाद वाक्यानाम प्रामाण्यम अनित्यम अनित्यम का है नास्ति है ये पहले बता चुके हैं प्रामाण्यम नास्तिक व इति यावत अनित्य प्रामाण्य हन हाँ। उनके पूर्व पक्ष ने बताया कि अर्थवाद वाक्यों में प्रामाण्य नहीं हो पाएगा इस प्रकार का पूर्व प्राप्त होने पर दर्शितम यानि अर्थवाद वाक्यों में भी प्रामाण्य का प्रयोजक परंपरा या सफल कार्यपरत्व बता दिया गया इस सूत्र से विधिनांत तो एक वाक्यवाद से कैसे अर्थवाद वाक्य बन जाते हैं स्तुति विधे अर्थ की करके सफल कार्य इसे कह रहे हैं उदाहरण द्वारा कि वायुर्य क्षिप्रतम गामिनी देवता तद्देवता कर्म शिप्रम एव क्षिप्रम एवं विधे दाष स्तुति द्वारण वायव्य श्वेत आलभेत इदि विधिवाक्यन एक तो ये कहते हैं गामिनी देवता इत्यादि हैं अर्थवाद वाक्य तो ये कहा कि देवताओं में वायु नाम की देवता अति शीघ्र गमनशील है अपने गंतव्य पर शीघ्र पहुंच जाती है तो इससे दे वायु देवता की स्तुति प्रतीत हो रही है विशेषता प्रतीत हो रही है लेकिन इतने से वो वायु देवता की शीघ्र गामित्व रूप विशेषता बताने, बताने से सफल कार्य परत्व इस अर्थवाद वाक्य में प्राप्त नहीं हो पा रहा है इसलिए बताया गया कि वहां पर जो याग रूप कर्म बताया जा रहा है याग रूप कर्म के प्रकरण में ही यह अर्थवाद वाक्य आया वायुर्वय क्षिपिष्ठा क्षिप्रतम गामिनी देवता इत्यादि तो उसमें फिर तद स्तुति कैसी होगी तो वायव्य याग कहते हैं वायु देवताक याग को तो ये जो वायु देवताक याग है तद देवताक कर्म वो हुआ वायु देवताक याग वह क्षिप्रमे फल विधेयन स्तुति इत्यादि विधि आलभेतवाक्यन एक वाक्यत्वात् तो सफलासु क्षिप्रतम गाँदेद्योने क्या किया कि यह अर्थवाद वाक्य जिस प्रकरण में पठित है जिस कर्म के प्रकरण में पठित है उस कर्म को भी बताया कि बाकी कर्मों की अपेक्षा यह वायु देवता कर्म शीघ्र यजमान को फल देता है तो शीघ्र फल देने वाला है ऐसा उस वायु देवताक कर्म का प्राशस्त्य इस अर्थवाद वाक्य के द्वारा बताया गया विधेय अर्थ की स्तुति की गई तो जिस विधेय अर्थ की स्तुति इस वाक्य के द्वारा हुई अर्थवाद वाक्य के द्वारा उस विधेय अर्थ का विधान करने वाला जो विधि वाक्य उसके साथ इस अर्थवाद वाक्य का हो गया एक वाक्यत्व और एक वाक्यत्व बन करके माना गया कि उस विधि वाक्य के द्वारा प्रतिपादित जो कर्म है वो सफल है उसी का परंपराया ये भी संबंधी बन गया अर्थवाद भी विशेषता बता करके उसी कर्म की विशेषता को बता करके तो स्तुति द्वारा सफल कार्य परत्व इस वाक्य में भी आ गया वायुर्षपिष्ठा इस अर्थवाद वाक्य में आने के कारण प्रामाण्य का प्रयोजक सफल कार्य कार्यपरत्व इसमें विद्यमान होने से यह बन गया प्रमाण प्रामाण्य का प्रयोजक आने से तो स्तुति या सफल कार्यपरत्वात प्रमाणम अर्थवादायावत ये तात्पर्य अर्थ बताया कि जो विधेय अर्थ हैं, उनमें विधेय अर्था नाम स्तुति रूप अर्थे नक्षण तो स्तुति में इसकी लक्षणा हो गई अर्थवाद वाक्यों की विधेय अर्थ की स्तुति में लक्षणा से अर्थवाद वाक्यों में सफल कार्य परत्व आने से आ, अर्थवादात्मक वेद भी प्रमाण है प्रमाणम अर्थवादा अर्थवाद प्रमाण है ये निश्चित हुआ अब यहां तक की व्याख्या टीका में हो गई अतो वेदांता अनर्थक्यम अक्रियावाद ये वहां के मीमांसकों के सिद्धांत के अनुसार वेदांत वाक्य भी यदि केवल निष्फल सिद्ध वस्तु ब्रह्म के मात्र प्रतिपादक होंगे और वेदांत का यानी उपनिषदों का तात्पर्य केवल ब्रह्म में ही मानेंगे किसी भी अनुष्ठेय अर्थ में इसका तात्पर्य नहीं मानेंगे वेदांत का तो वेदांत सफल कार्यपरक न होने से मीमांसकों के अनुसार अप्रमाण हो जाएंगे उपनिषेद ये जो पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ अतो वेदांतानाम अनर्थक्यम अन्यथक्यम अक्रियार्थत्वात यानी उपनिषेदे क्रियापरक न होने से अनर्थक है यानी निष्फल कर्म परक सिद्ध वस्तु परक होने से अप्रमाण है ये पूर्व पक्षी ने कहा कौन से वेदांति के पूर्व पक्षी ने समन्वय अधिकरण के पूर्व पक्षी ने कहा हम हाँ। आपकी खासी हमारे तरफ भेज दी गया तो अब ननु इत्यादि अवतरण वाक्य है टीका में कर्तृदेवता इत्यादि से ये जो कर्तृदेवतादि प्रकाशनार्थत्व इत्यादि भाष्य में वाक्य आ रहा है इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार कि ननु अध्ययन विधि गृहीता न आनर्थक्य नुकत आह कर्त्रीति तो सिद्धांत मीमांसकों ने तो उपनिषदों के अप्रामाण्य की शंका की आपत्ति दिखाई ब्रह्म परक मानने पर सिद्धांति के अनुयायी शंका करते हैं मीमांसकों के प्रति की उपनिषद अध्ययन विधि से उपात्त हैं, उपात्त शब्द का अर्थ होता है स्वीकृत अंगीकृत तो जैसे अध्ययन विधि के द्वारा उपात्त कर्म कांड है ऐसे अध्ययन विधि के द्वारा उपनिषद यानी ज्ञान कांड भी उपाप्त है अध्ययन विधि है स्वाध्यायो अध्यतव्य और ये बताता है द्वीज को वेद का अध्ययन करना चाहिए यानी अध्ययन से वेद प्राप्त करना चाहिए वेदों का संपादन करना चाहिए स्वाध्याय अध्यतव्य इस विधि वाक्य का अर्थ निकलता है कि वेदाधिकारी द्वीज अध्ययन द्वारा वेद प्राप्त करें अध्ययन होता है गुरु जैसा उच्चारण करते हैं वेद का ऐसा उच्चारण सीखना वो है अध्ययन और उससे वेद आता है तो गुरु मुख से अध्ययन करके वेद प्राप्त कर लें का अर्थ है वो अध्ययन द्वारा यानी उच्चारण द्वारा वेद को अपने में लाए पहले तो ये पुस्तक या वेद की एक पुस्तक होती तो खरीद करके बुकस्टॉल में जाकर के ले आते तो वेद गृहत हो गया ऐसा नहीं अभी तु परंपरा जो अनुपूर्वी अध्यापकों के पास है वह अनुपूर्वी अध्ययन द्वारा अपने में लिया है वेद राशि को ये स्वाध्याय अधितव्य विधि वाक्य बताता है और उसमें स्वाध्याय शब्द से कर्मकांड ज्ञानकांड दोनों को लिया जा रहा है ज्ञानकांड यानी वेदांत उपनिषद है तो अध्ययन विधि के द्वारा उपात्त जो वेदांत कर्मकांड के तरह उनमें अनर्थक्य प्रामान्य निष्फल सिद्ध वस्तु परत्व दिखा करके अप्राम्य मानना अनुचित है ये वेदांति के अनुयायी ने शंका की इस शंका का समाधान करने के लिए पूर्व पक्षी जो मीमांसक है वे कर्त्री देवता इत्यादि लिखते हैं इसलिए वाक्य है टीका में उसको देखिए कि ननु अध्ययन विधि गृहिता वेदांता आनर्थक्यम न युक्तम तो कर्मकांड के तरह उपनिषदे भी अध्ययन विधि के द्वारा गृहित होने से उनमें ब्रह्म पर दिखा करके सिद्ध वस्तु परत्व दिखा करके अप्रामाण्य स्वीकार करना अनुचित है, है। उचित नहीं इस शंका का समाधान करते हुए मीमांसक कह रहे हैं कर्त्री, देवता कर्तदेवता प्रकाशनाथत्व वा क्रिया विधि से सत्व पूर्ववाक्य से ले आना वेदाता पूर्ववाक्य में अतो वेदाता अनर्थक्यम अक्रियावात इस वाक्य में जो वेदाता श्रेष्ठ पद है ना उसका अन्वय करना इसके साथ क्रिया वेदांता क्रियाविधि पर क्रियाविधि शेषत्व वा ऐसा तो ये जो उपनिषदे हैं उनको कर्म का कर्मरूप जो विधेय अर्थ है उसका शेष माना जाए क्रिया विधि इसमें विधि शब्द विधेय अर्थ में है कर्म अर्थ में प्रत्यय करने से इसलिए क्रिया विधि शेष कर्म का विधान करने वाले जो वाक्य विधि अर्थ में मान लोगे तो तो कर्म के विधायक विधि वाक्य का शेष मान लिया जाए जैसे अर्थवाद वाक्यों को वा, वायव्यादि यागों के विधायक विधि वाक्य का शेष माना विधि वाक्य के साथ एक वाक्यता कर दी ऐसे कर्म के विधायक वाक्यों के साथ एक वाक्यत्व इनका होगा और विधेय अर्थ के अंग को बताने वाले ये हो जाएंगे विधेय अर्थ जो कर्म है उसके द्वारा अपेक्षित कर्ता संप्रदान कारक देवता और फल आदि को बताने वाले उपनिषद वाक्य हैं ऐसा माना जा तो फिर वे भी अर्थवाद वाक्यों के तरह परंपराया क्रियापरक होने से सफल क्रियापरक होने से प्रमाण बन जाएंगे यदि प्रमाण बनना है तो सीधे नहीं तो परंपराया क्यों न हो क्रिया परक होना पड़ेगा सफल कार्यपरक जो प्रामाण्य का प्रयोजक है उस विशेषता से संपन्न होना पड़ेगा विधि वाक्य तो सीधे सीधे कार्यपरक हैं और अर्थवाद जैसे विधे अर्थ की स्तुति करके कार्यपरक बने ऐसे वेदांत भी विधे अर्थ जो कर्म है उसके द्वारा अपेक्षित कारक संप्रदान कारक आदि साधनों को बता करके विधे अर्थ उपयोगी जो साधन है उन्हें कहा जाता है कर्म का शेष और उस कर्म के शेष को बता करके सफल कार्य परत्व वेदांत में भी आ सकता है और वेदांत भी बन सकते हैं प्रमाण यदि अध्ययन विधि उपात वेदांत में अप्रामान्य आपको अनुचित लग रहा है तो प्रामाण्य दिखाना है उन्हें सार्थक करना है तो इस प्रकार सार्थक करो वेदांतों को कर्म में सर्वथा अनुपयोगी सिद्ध ब्रह्म परक न मान करके कर्म में उपयोगी कर्ता कारक संप्रदान कारक आदि अर्थों का प्रतिपादक मान लो तो वे सफल कार्यपरक होने से प्रमाण बन जाएंगे ये शंका हुई क्या नाम समाधान मीमांसकों ने किया वेदांतिके के का तो कर्त देवतादि प्रकाशनार्थत्वेन न वा क्रिया विधि शेषत्व तो टीका में देखिए थोड़ा न व्यय वेदनक्यं साधयाम कि लोक सिच्च सिद्धब्रह्मपरसातपेक्षलो प्रसंगाण्याताशेष कर्त्री देवता कर्तृदेफलाम प्रकाशन द्वारा वक्तव्यम इति ब्रूमः ये कर्तृदेवता प्रकाशनाथत्व क्रिया विधि शेष इस वाक्य का मीमांसकों ने तात्पर्याथ बताया कि हम ऐसा बताना चाहते हैं वयम वेदांतानाम अनर्थक्यम न साधयाम हम उपनिषदों में अनर्थक्य यानी अप्रामान्य नहीं दिखाना चाहते हैं सिद्ध करना नहीं चाहते हैं <coughs> तो क्या करना चाहते हो फिर आपने तो प्रतिज्ञा की कि वेदांताना नाम कहते हैं हम ये बताना चाहते हैं किंतु लोके सिद्धस्य मान्तर वेद्यवात निष्फलवाच सिद्ध ब्रह्म परत्वे पर मान्तर सापेक्षफल प्रसंगात पातात ये दोष आ रहा है उनमें केवल कर्म में अनुपयोगी सिद्ध वस्तु ब्रह्म परक मात्र उपनिषदों को मानने पर ये दोष आ रहा है कि लोक में देखा जाता है जो सिद्ध वस्तु है घटादि उनमें मानांतर वेद्यत्व है मान से लेना वेद प्रमाण से अतिरिक्त लौकिक प्रत्यक्षादि प्रमाण अरुण प्रत्यक्षादि प्रमाण वेद्यत्व, वेद्य प्रमाण का विषय है प्रत्यक्षादि प्रमाण गोचरत्व सिद्ध वस्तु घटादि में होने से और निष्फलत्वाच और निष्फल होने से भी सिद्ध ब्रह्म परत्वे तो जैसे लोक में सिद्ध वस्तु निष्फल है और आपके प्रमाणांतर का विषय है ऐसे ब्रह्म को भी घटादी के तरह सिद्ध वस्तु मात्र मानने पर तो सिद्ध ब्रह्म परत्व तेषाम मानांतर सापेक्षत्व। निष्फलो तो प्रसंगात यानी वेदांता नाम तो वेदांतों को भी सिद्ध ब्रह्म परक मात्र मानने पर प्रमाणांतर सापेक्षत्व का प्रसंग आएगा और निष्फलत्व तो का भी प्रसंग आएगा सापेक्ष प्रसंग यानी अनुवादक मात्र हो जाएंगे जैसे घटादि को बताने वाला वाक्य प्रत्यक्षादि प्रमाण से सिद्ध घटादि को बताने वाला वाक्य अनुवादक मात्र होता उनका अपूर्व रूप से ज्ञापक नहीं होता ऐसे वो प्रमाणांतर जो प्रत्यक्षादी हैं, उसका विषय ब्रह्म है सिद्ध होने से और उन प्रमाणांतर का अनुवादक मात्र प्रमाणांतर से सिद्ध वस्तु का अनुवादक मात्र उपनिषद होंगी प्रमाण नहीं होगी ये प्रसंग आएगा और दूसरा जैसे सिद्ध वस्तु लोक में निष्फल देखी जा रही है ऐसे निष्फलत्व की आपत्ति प्रसंग आएगा ब्रह्म में भी तो सिद्ध सिद्ध वस्तु परक मात्र उपनिषदों को मानने पर ये दो प्रसंग आ रहे हैं और ये दो प्रसंग प्रामाण्य के प्रयोजक नहीं है अपितु तो अप्रामाण्य के प्रयोज जैसे लोक में प्रत्यक्षादि प्रमाण के विषय को बताने वाला जो वाक्य है वह प्रमाण नहीं माना जाता अनुवादक होता है ऐसे उपनिषद भी प्रमाणांतर के विषय को बताएंगे तो अप्रमाण होंगे अप्रामाण्य का प्रसंग आएगा और निष्फल होने से भी अप्राम्य का प्रसंग आएगा तो अप्रामाण्य पातात इसमें दो हेतु है पहले वाले सापेक्ष तो प्रसंग और निष्फलत्व तो प्रसंग होने से आ रहा है अप्रामाण्य का प्रसंग अप्रामाण्य की प्राप्ति हो रही है उपनिषदों में ये अप्रामाण्य की प्राप्ति न हो इसलिए हम कहना चाहते हैं जिससे उपनिषद हैं प्रमाण बन सके उनमें प्रामान्य आ सके ऐसा प्रामान्य का प्रयोजक जो सफल क्रिया परत्व है वह उपनिषदों में बताना चाहते हैं सीधे सीधे नहीं है सफल क्रियापरत्व तो परम्पराया सफल क्रिया उपयोगी अर्थबोधक बन करके भी वो प्रमाण बन सकते हैं ये हम बताना चाहते हैं ये मीमांसक कह रहे हैं तो कार्य शेष कर्त्री देवता फला प्रकाशन द्वारा यदि उपनिषदें ब्रह्म परक न होकर के कार्य शेष यानि कर्म का अंग रूप जो कर्ता अंग कहते हैं अवयव को नहीं साधन को कर्मशेष यानी कर्मांग और कर्मांग का अर्थ होता कर्म का साधन तो कर्म में उपयोगी साधन जो कर्ता है वो कारक है वो है कर्ता कारक, देवता है कर्म कारक क्या नाम संप्रदान कारक तो कर्ता कारक, संप्रदान कारक रूप देवता तथा फल कर्म का उसके प्रकाशक बनकर के यानी प्रतिपादक बनकर के कर्म उपयोगी अर्थ का प्रतिपादन द्वारा कार्य परत्व उनमें आएगा परंपराया वे सीधे कर्म को नहीं बता रहे लेकिन कर्म उपयोगी कर्ता को बता रहे कर्म उपयोगी संप्रदान कारक को बता रहे कर्म के फल को बता रहे तो वो हो जाएगा परंपराया कार्य परत्व और कार्य परत्व तो ये है प्रामाण्य का प्रयोजक उपनिषदों में सफल कार्यपरत्व होने से प्रामाण्य आएगा ये कहते हैं तो कार्यपरत्व वक्तव्यम ऐसा हमारा कहना है इति ब्रूमा तू तो कहा फिर इनमें उपनिषद वाक्यों में से कौन सा वाक्य कार्यपरक है कौन सा क्या नाम कौन सा कर्त परक है कौन सा देवता परख है कौन सा फल परख होगा ये कह रहे हैं कि तत्र तव तत्पदार्थ वाक्यानाम कर्त देवता स्थावकत्व कहते हैं तुम पदार्थ को बताने वाले जो वाक्य है जो अवांतर वाक्य है ना उपनिषदों में दो प्रकार के वाक्य हैं महावाक्य अवान्तर वाक्य महावाक्य कहलाते हैं तत्त्वम पदार्थ के एकत्व को बताने वाले वाक्य जीव त्व पदार्थ है जीव तत्पदार्थ है ब्रह्म परमात्मा दोनों के एकत्व को बताने वाले वाक्य माने जाते हैं महावाक्य और अवान्तर वाक्य माने जाते हैं केवल त्व पदार्थ को यानी जीव के स्वरूप को बताने वाले वाक्य और परमेश्वर के स्वरूप को बताने वाले वाक्य वो हैं अवंतर वाक्य पदार्थ को बताने वाले वाक्य अवंतर वाक्य तो यहां पर जो तम पदार्थ वाक्य हैं और तत्पदार्थ वाक्य हैं ये पदार्थ वाक्य का अन्वय तुम के साथ भी और तत के साथ भी करना दो निकालना इसमें से तुम पदार्थ वाक्य पदार्थ वाक्य ऐसे दो निकालना तो ये कर, ये इनमें से जो तुम पदार्थ वाक्य हैं, वे कर्त स्थावक हो जाएंगे कर्ता के स्थावक जो वेदों ने बताए हुए कर्म कर्ता हैं। यजमान उसे कहते हैं कि तुम बड़े महान हो तो तुम पदार्थ को बताने वाले वाक्य यजमान की स्तुति करने वाले होंगे कर्म को करने वाला है यजमान करता उसकी स्तुति करते हैं और तत्पदार्थ को बताने वाले जो वाक्य हैं वह कर्म में उपयोगी जो संप्रदान कारक रूप देवता है उसकी स्तुति करते हैं तत्पदार्थ को बताने वाले वाक्य और जो वाक्यार्थ है आगे क्या कह रहे हैं विविदिशा वाक्यानाम। तो कुछ विविदिशा वाक्य हैं, यानी जिज्ञासा को बताने वाले वाक्य विविधिशंति दानेन तपसा अनासकेन इत्यादि वाक्य विविधिशा वाक्य कहलाते हैं ये जो वाक्य है तद विजिज्ञासव तद्र इत्यादि में वे फलस्तावक वे कर्म फल की स्तुति करते हैं हा तो हाँ। और वि तो विविदिशा वाक्य कर्म की स्तुति इस प्रकार करते हैं यानी कर्मफल की फल की कर्म फल की स्तुति करेंगे और कर्म फल की महत्ता बताते हैं ना विविदिशा वाक्य हाँ तो ये जो है कर्म फल का महत्व तो बता करके वो मोक्ष का वर्णन करने वाले जो वाक्य हैं, वे तो सीधे सीधे एक प्रकार से फल को बता रहे हैं और उस फल का महत्व विविध साधी वाक्यों से सिद्ध होता है कि वो एक प्रकार से कर्मफल इतना महान है कि वह यज्ञादि श्रेष्ठ कर्म करने से प्राप्त होता है स्वर्ग आदि है हा? तो ऐसे ऐसे महान कर्म कर्म का फल होने से उसका महत्व सिद्ध होता है ना कभी कभी बच्चा अयोग्य होने पर भी किसी महान व्यक्ति का है तो उस महान व्यक्ति के साथ संबंध दिखाने से भी उसका मह, मह, महत्व बढ़ जाता है ना ऐसे यज्ञ आदि जो महान कर्म है उसका फल स्वर्गा है ऐसा कर्मफल की स्तुति हो रही है यद्यपि वेदान्त के दृष्टि में तो वो निकृष्ट है अनितदि दोषों से युक्त है लेकिन मीमांसकों के लिए तो वो प्रशस्त है कर्म में प्रवृत्त कराने वाला होने के कारण उस कर्मफल का प्राशस्त दिखाएंगे तो कर्मफल की इच्छा होगी कर्म फल की इच्छा कर्म में लगाएगी तो विविदिशा विविदिशादि वाक्या नाम फल स्थावक नु ये जो है उपासनादि क्रियांतर विधान्थत्व वा मूल भाष्य में आ रहा है ना उसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार कर्त्री देवतादि वा इस भाष्य वाक्य का व्याख्यातो टीका में यहां तक हो गया फलस्तावकत्व ऐसा हम वेदांतों को बताते हैं या तो उनको कर्म उपयोगी कर्ता के स्थावक मान लो प्रशंसक मान लो या देवता के प्रशंसक मान लो या कर्म फल के प्रशंसक मान लो तो परंपराया विधिना तो एक वाक्यवाद स्तुत्यर्थे न विधिनाशु के अनुसार वे अर्थवाद वाक्य के तरह बन जाएंगे विधेय के स्तावक बन करके के विधेय अर्थ उपयोगी अर्थ के स्थावक बन करके प्रमाण बन जाएंगे सफल कार्य प्रामाण्य का प्रयोजक उनमें आएगा ये हम बताना चाहते हैं ऐसा मीमांसकों ने कहा लेकिन इस पक्ष में आ जाती है अरुचि उस अरुचि को हटाने के लिए पहले पक्षांतर बता रहे हैं उपासना विधि से सत्वम, आ, परत्वम वा वे जो पक्षांतर आ रहा है ना भाष्य में तो ये जो अरुचि नाम का दोष आता है उस पक्ष में उस दोष की आशंका करके फिर उस दोष को हटाने के लिए पक्षांतर बता रहे हैं पहले दोष की आशंका की जा रही है वेदांति के अनुयायी के द्वारा कि ननु कर्म विशेषम अनारभ्य प्रकरण वेदांता कथम तत्शेषत्व माना भाव इति अरुच्या पक्षांतरम आह तो वेदांती की वेदांति के अनुयायी कह रहे हैं कि उपनिषद एक प्रकरणांतर है कर्मकांड एक अलग प्रकरण है तो किसी भी कर्म विशेष का आरंभ करके इन उपनिषद वाक्यों को तत्पदार्थ को तम पदार्थ को बताने वाले वाक्यों को तो पढ़ा नहीं गया है ऐसे वाक्यों को कहा जाता है अनारभ्य अधित विधि अनारभ्य अधित वाक्य तो किसी कर्म विशेष का आरंभ करके कर्म विशेष के प्रकरण में जो पठित नहीं है जो जिस कर्म विशेष के प्रकरण में पठित वाक्य हैं अर्थवादादि वे तो उनके द्वारा विधेय अर्थ के स्थावक बन जाएंगे लेकिन उपनिषद वाक्य तो किसी भी कर्म विशेष का विशेष के प्रकरण में पठित नहीं है ये स्वतंत्र प्रकरण है तो स्वतंत्र प्रकरण में पठित उपनिषद वाक्यों का कर्म के शेष का स्थावकत्व कर्मांग कर्तादि का प्रसन्न सकत्व कैसे सिद्ध होगा ये एक शंका हुई इसका उत्तर मीमांसकों के पास नहीं है इसलिए ये मीमांसकों के पक्ष में अरुचि हो गई ना इस अरुचि को त्यागने के लिए ये कहते हैं मीमांसक कहा है हा कि ननु कर्म कर्म विशेषम अनारभ्य प्रकरणीता वेदांता न कथम तो ओ कर्म आ, कर्मांग शेष कैसी बनेगी कर्मांग का स्थावक बनकर के तो इस, माना भावात क्यों तो कहते हैं इसमें कोई प्रमाण नहीं है कर्म उपनिषदों का कर्म के साथ अंगांगी भाव को बताने के लिए आप लोगों ने जो अंगांगी भाव के निश्चाय प्रमाण छे हैं, उनमें से कोई भी प्रमाण उपनिषदों को कर्मांग बताने वाला नहीं है श्रुति लिंग वाक्य स्थान प्रकरण समाख्या नाम के छह प्रमाण हैं, इनमें से एक भी प्रमाण होता उपनिषदों में कर्म से कर्मशेषत्व को बताने वाला तब तो कर्म परक उपनिषदे होती कर्मांग बनती लेकिन कर्मांगत तो उपनिषदों में बताने वाला कोई ना कोई प्रमाण होना चाहिए वो प्रमाण नहीं है माना भाव ये अरुचि हो गई इस अरुचि के कारण कहते हैं पक्षांतरम आहो, तो पक्षांतर बताते हैं वो पक्षांतर है उपासनादि क्रियांतर विधान्थत्व वा यदि कर्मकांड कांड जो प्रकरणातर है उसमें पठित कर्म का शेषत्व उपनिषदों को मानना अनुचित लग रहा है तो उपनिषदों में ही जो उपासना का विधान करने वाले वाक्य हैं उन उपासना का विधान करने वाले वाक्यों का शेष उपनिषदों को मानो तो उपासना तो अनुष्ठेय है सफल कार्य है और उन सफल कार्य उपासना अंगत्व मान लिया जाए उपनिषद वाक्यों में और वे प्रमाण हो जाएंगे सीधे सीधे तो जैसे ये येजेत तो इत्यादि वाक्य के तरह प्रामाण्य है प्रामाण्य आएगा उपासना का विधान करने वाले वाक्य में और वो प्रमाण हो जाएगा और उस उपासना के द्वारा अपेक्षित अर्थ को बताने वाले तत्पदार्थ त्व पदार्थ को बताने वाले वाक्य होंगे वो हो जाएंगे उपासना के उपयोगी अर्थ के ज्ञापक बन करके अंग और इस प्रकार उनमें क्रियापरत्व होने से प्रामाण्य आएगा ऐसा मान लो ये आग्रह उनका है कि उपासनादि क्रियांतर विधान्थत्व वा थोड़ा भाष्य इसको देखिए हटी मोक्षो असद ब्रह्म मोक्ष कामो असद्रह्म भेदमा आरोप्य इति ब्रह्मास्मी इति उपासना विधि आदि आदिशब्दा श्रवनादय तो उपासना का विधान करने वाला वाक्य कैसे होगा उसका स्वरूप तो कहते हैं कि मोक्ष काम असद ब्रह्मा भेदम आरोप्य अहम ब्रह्मास्मी उपासित मीमांसकों के अनुसार उपासना से मोक्ष मानने वाले जो अन्य लोग हैं वृत्तिकार उनके अनुसार तो जीव और ब्रह्म का भेद सत्य है वृत्तिकार भेदा भेदवाद ये है न तो संसार दशा में जीव वस्तुत ही ब्रह्म से भिन्न है इसलिए उसे क्या करना चाहिए कि असद ब्रह्मा भेदम् ब्रह्म के साथ जीव का अभेद नहीं है अस, अभेद का विशेषण है असत असत जो भेद नहीं अभेद हसद हाँ, जो ब्रह्मा भेद उसका अपने में आरोप कर लें ब्रह्मा भेद का याने इस समय मैं ब्रह्म नहीं हूं ये तो अनुभव से सिद्ध है ब्रह्म न होने पर भी अपने में ब्रह्म भाव का आरोप कर लें यह संपद उपासना है एक प्रकार से जैसे नर्मदेश्वर आंख तो दिखाएगी पत्थर है एक नर्मदा का शालिग्राम को का पत्थर दिखाएगी आखे लेकिन भावना से उनमें विष्णु का भेद होने पर भी अभेद का आरोप किया जाता यही विष्णु है यही शिव है ऐसा आरोप करके शिव रूपता का विष्णु रूपता का नर्मदेश्वर तथा शालिग्राम में आरोप करके जैसे उनका शिव तथा विष्णु रूप से चिंतन शिव उपासक विष्णु उपासक करते हैं और शिव लोक की प्राप्ति के लिए या शिवजी से कुछ पाने के लिए विष्णु लोक की प्राप्ति के लिए या विष्णु से कुछ पाने के लिए विष्णु भक्त शिवभक्त इस प्रकार की उपासना करते हैं लेकिन जो मुक्त होना चाहता है वह क्या करें तो स्वयं ब्रह्मरूप न होने पर भी स्वयं में ब्रह्मरूपता का आरोप कर लें और स्वयं का ब्रह्म के रूप में चिंतन रूप ब्रह्म अहंग्रह उपासना कर ले संपद उपासना हो जाएगी उससे क्या होगा तो जब यह उपासना पूर्ण होगी जैसे शालिग्राम की विष्णु रूप से उपासना पूर्ण होगी शिव रूप से नर्मदेश्वर की उपासना पूर्ण होगी तो उसका फल जो बताया गया वो मिलता है ऐसे अपने में ब्रह्म का अभेद आरोपित करके मैं ब्रह्म हूं ऐसा चिंतन करने से मोक्ष मिलेगा इसलिए मोक्ष काम ये अधिकारी है रूप फल चाहने वाला क्या करें कि अपने में ब्रह्म भाव का आरोप करके स्वयं का ही ब्रह्म रूप से चिंतन करें मैं ब्रह्म हूं ऐसा चिंतन करें ये चिंतन करने से मोक्ष मिलेगा जो स्वर्ग की प्राप्ति का साधन भूति आग बताए कर्म कांड ने वो करने से स्वर्ग आदि की प्राप्ति होगी और मुक्ति के लिए मोक्ष के लिए स्वयं का ब्रह्म रूप से चिंतन अहंग्र उपासना करें हा हाँ, फिर ये चिंतन रूप जो अनुष्ठेय अर्थ है उससे वास्तविक जो भेद था वह समाप्त होता है और जैसे वास्तविक सर्प की निवृत्ति तो कर्म से होगी ना प्रभाकर ने वृत्तिकार श्रीहर्ष आदि है श्रीहर्ष ऐसा कुछ लिखा है इन्होंने ह हाँ। कैलाश वालों ने श्रीहर से नाम लिखा है ना का हाँ। तो ये जो है आ, इस प्रकार की उपासना स्वयं में असद ब्रह्मा भेद का आरोप करके मैं ब्रह्म हूं ऐसा उपासना मुमुखु करें चिंतन करें तो मोक्ष असद ब्रह्म असद्रह्म अभेदम अहम् ब्रह्मास्मि इति उपासित ये उपासना विधि है और इस उपासना विधि के द्वारा विहित जो उपासना रूप अनुष्ठेय कर्म है सफल कार्य है और उसके द्वारा अपेक्षित जो अर्थ है फिर ब्रह्म का ब्रह्म भाव का अपने में आरोप करने के लिए ब्रह्म का स्वरूप समझना जरूरी है ना इसलिए तत्पदार्थ को बताने वाले जो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि वाक्य हैं वो तत्पदार्थ के बोधक उससे ब्रह्म का स्वरूप जानकर के फिर उसका आरोप होगा और अपना भी जो अल्प्ञ अल्पशक्तिमान कार्यक्रम संघात से अलग जीव है वो शरीर और, और प्राण मनोमय क्या नाम अन्नमय कोष प्राणमय कोष मनोमय कोष से भिन्न जो विज्ञानमय कोश ही मान लो जीव है विज्ञानमय कोष कोश तादात्म्य अपन न चैतन्य तदउपाधि मीमांसकों के अनुसार वो कर्ता भोक्ता है और वो जो है मुक्त होना चाहता है संसार से बंधन से छूटना चाहता है तो वो क्या करें संसार में अभ्युदय प्राप्त करने के लिए तो इस लोक से लेकर के ब्रह्मलोक की प्राप्ति के साधन करें और अभ्युदय नहीं प्राप्त करना है मुक्त होना है तो वह अपने आप को कर्ता भोगता समझने वाला जीव सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि से बताए गए ब्रह्म भाव का अपने में आरोप करके उस रूप से स्वयं का चिंतन करे उस रूप से चिंतन करेगा तो जो भेद है ब्रह्म का और जीव का वह मिटेगा और वो मिटते मिट जाएगा एक दिन आएगा फिर ब्रह्म रूप हो जाएगा वो चिंतन करते करते कहा जाता है ना कि चिंतक में चिंतनीय के गुण आते हैं एक दिन चिंतक चिंत रूप बन जाता है तो ये उपासनादि क्रियांतर विधान्थत्वात्में क्रिया, उपासनादि में आदि शब्द जोड़ा है ना उस आदि शब्द से क्या लेना है तो कहते आदि शब्दात श्रवनादय तो श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य यह विधि वाक्य है उनके द्वारा विहित जो श्रवण मनन निधिध्यासन ये अनुष्ठेय अर्थ है कार्य रूप अर्थ है और उनका भी अंग बनकर के बाकी उपनिषद वाक्य बन जाते हैं प्रमाण क्रियापरक अथवा कहते हैं तत्कार्य वा वक्तव्यम यानी श्रवणादि को लेना आदि शब्द से नहीं तो तत्कार्य तत्कार्य श्रवणादि से बना हुआ जो अपूर्व उसे कार्य कहा जाता है और तत्परक मान लिया जाए इनको वेदांतों को वो भी क्रिया ये है सूक्ष्म है। वक्तव्य अब नहीं इत्यादि का अवतरण आ रहा है टीका में इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे